जो हाथी का मस्तक बेटे पर लगाकर फिट कर सकते हैं तो अपने बेटे का मस्तक क्यों नहीं कर सकते हैं जयराम जी की फिर भी ये कथा ये कहानी और ये गणपति जी का रूप बिल्कुल यथोचित है गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं रिद्धि सिद्धि का दाता वो होता है जिसको नीर शीर का विवेक होता है सत्य क्या असत्य क्या सार क्या असार क्या हाथी के कान बड़े होते हैं गणपति जी के कान बड़े होते सुपड़े जैसे जैसे माइया सुपड़े में धान धान तो रखती और फोतरा फोतरा फेंक देती है ऐसे तुम्हारे जीवन में कई बातें टकराएगी कई सुख के कई दुख के कई लाभ की कई हानि की तुम्हारे जीवन को जीवन जीवनदाता के तरफ ले जाने वाली बातें तो तुम रखो और बाकी फोतरा फोतरा समझकर हटा दो ये कुछ संकेत है इस गणपति जी के बाह्य रूप से गणपति जी का सूंड लंबी है छोटी सी बारिक की चीज बारिक से बारिक चीज भी बोले देख सकते ऐसी उनकी आंख पहनी है शरीर के हिसाब से तो आंख छोटी है फिर भी देख सकते निहार सकते दूसरी बात कि गणपति जी की सूंड लंबी अर्थात जिनको गंध जल्दी आ जाए हमारे गणानाम पति इति गणपति ही जो गणों का स्वामी है अपने कुतु समाज का बहुत लोगों का आगेवान है उसकी नाक लंबी होनी चाहिए अर्थात चमड़े की नाक लंबी नहीं उनकी दृष्टि लंबी होनी चाहिए कहाँ कैसा क्या हो रहा है उसको पहले गंध आ जानी चाहिए जिनको हर विषय हर परिस्थिति की गंध आ जाती है वो समय सूचकता के अनुसार कार्य करते हैं तो उनका समय और एनर्जी बच जाती है जो समय और शक्ति को बचा देते हैं वही सत्य संकल्प को पा लेते हैं उन्हीं के चरणों में रिद्धि सिद्धि दासी होकर रहती है जो समय शक्ति को बर्बाद करते हैं उनके पास रिद्धि सिद्धि नहीं रह सकती है। ये कथा का तात्विक भाव भी हम ले सकते हैं तो ये पौराणिक कथाएं हमारे उस सनातन सत्य को समझाने के लिए आम जनता तक ये अमृत पहुंचे इसलिए पुराणों में ऐसे रूपक देकर कथाएं बगी कि पुराणों की कथा सुनकर कोई विचारवान संत के द्वार पर पहुंच जाए कि जो मस्तक अपने बेटे का हाथी का मस्तक बेटे पर लगा सकते हैं तो अपने बेटे का मस्तक क्यों नहीं लगा सकते है? बाबा जी कांव है तो बाबा जी कांव है तो बाबा जी समझाए कि भाई ये रूपक है और तुम्हारा कल्याण इसमें होता है तो इस प्रकार के रूपक के जो देव हैं वे देव भी हमें सत्संग में जाकर अपने शिव तत्व में पहुंचने की कला सिखाने वाले संतों के द्वार पर पहुंचाते हैं इसीलिए पौराणिक कथाएं कभी समझ में न भी आए तभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए उनको समझने के लिए अपनी अक्कल लड़ानी चाहिए पड़ी पड़ी। रेडियो के टीवी के वेव्स रेडियो के कई स्टेशनों के वेव्स इधर इस आकाश मंडल में घूमते हैं लेकिन हमको रेडियो का आवाज नहीं सुनाई पड़ेगा क्यों कि हमारे पास वो रेडियो और रेडियो स्टेशन नहीं है उसीलिए अब डालडा का डब्बा लेके बोलेंगे कि कहा सुना भी नहीं दे अरे डालडा के डब्बे में थोड़े बजेगा केरोसिन के डब्बे के में थोड़े बजेगा तो रेडियो लाना पड़ेगा ऐसे ही तुम्हारे अंदर शिव तत्व का सामर्थ्य है लेकिन नीचे के केंद्रों में शिव तत्व के गीत नहीं गूंजेंगे इसके लिए स्टेशन मिलाना पड़ता है और दिल का रेडियो खोलना पड़ता है दिल का रेडियो खोलने का उत्सव उसका नाम है शिवरात्रि का उत्सव जयराम जी बोलना पड़ेगा नारद भक्ति सूत्र ने कहा तुम्हारे देह अभिमान को गलित करने के लिए अंदर का आनंद छलकाने के लिए तत्कीर्तनाथ कभी कुटुंब के लोग मिलकर कीर्तन करो देखो तुम्हारे घर में कितना सात्विक वातावरण पैदा होता है तुम्हारे शरीर में नाभि से लेकर कंधे तक बहत्तर हजार नाड़ियां हैं उसमें से कुछ नाड़ियां अति मुख्य हैं इंडा पिंगला और सुषमणा और बाकी की नाड़ियों में वात पीत कफ के वैषम से रोग होता है और उनके ठीक होने से शरीर तंदुरुस्त रहता है सारी नाड़ियों के हाथ में और पैर में स्विच बोर्ड होता है जैसे घर में अपना घर में पांच कमरा हो तो कमरे में कोई लाइट है कहीं पंखा है कहीं ट्यूबलाइट है कहीं प्रेस है कहीं हीटर का है प्लग लेकिन ये सब के सब सारे घर में सब जगह तो नहीं होता स्विच बोर्ड होता है घर में एक दो जगह पर मीटर एक दो जगह पे, एक आध जगह पे होता है स्विच बोर्ड होता है ऐसे ही तुम्हारे शरीर की नाड़ियों का स्विच बोर्ड है तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे पैरों में अगर तुमको ठीक इसका ज्ञान आ जाए तो मानो तुमको सर्दी लगी है तो उसको नंबर भी दिए गए हैं ये रिसर्च अपने भारत की है अब जापान इस पर बहुत अध्ययन करके खूब खूब फायदा उठा रहा है तो हाथ की नाड़ी नंबर मान लो सैतीस 35 उनचास इन तीनों को तुम थोड़ा रोज दबाया तुम्हारी सर्दी गायब हो जाएगी मानो भूख नहीं लगती है तो स्विच नंबर सो इन सो इन सो, सो दबाया तो आपको भूख लगेगी मानो आपको बुखार आ गया है तो नाड़ी नंबर ये ये दबाया बुखार पर आपका कंट्रोल इस प्रकार का आपके शरीर में स्विच बोर्ड है अब ये स्विच बोर्ड कौन सा कौन सा साधारण आदमी तो नहीं जानेगा तो चलो सुबह उठकर थोड़ा हाथ यू करके अपने हाथ देखो अब ये हाथ भी देखना है दिन भर में आदमी इधर उधर का घूमता घामता है चलो दिन में ऐसा कोई समय निकालो कि भगवान के नाम का कीर्तन करेगा तो उसकी वाणी पवित्र होगी जो सुनेगा उसके कान पवित्र होंगे जब बोलेंगे तो ऊपर के केंद्रों में आएगा साथ में कि भगवान के नाम की ताली बजाओ जब ताली बजाते तो भगवान के नाम की होती है सुनो ताली तो भगवान के नाम की होती है लेकिन तुम्हारे हाथ में जो स्विच बोर्ड है वो सारा का सारा स्विच बोर्ड सक्रिय होता है तुम्हारी नाड़ी में वात पीत और कफ का कहीं भी जंक्शन या कहीं नाली रुकी हुई है तो ये स्विच बोर्ड की ताली बजाने से खुली हो जाती तो पहले के जमाने में लोग कीर्तन भजन करते थे ताली बजाते थे उनको पेरालाइज आदि रोग कम होते थे आज लोग अप टू डेट बन गए डिस्को करने के लिए तो सड़क पे जवान नाचते लेकिन हरि नाम की ताली बजाते समय यूं करेंगे हनुमान छाप बन जाएंगे नहीं जब कीर्तन होता है तो नारद भक्ति सूत्र कहता है तत्कीर्तनात भगवान के नाम में ऐसी मस्ती आ जाए कि तुम्हारा मन प्रहण ऊपर के केन्द्रों में आ जाए तुम्हारा देह अध्यास गलित हो जाए यही बात जगत शंकराचार्य ने कहा गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनी यत्र यत्र मनोजाती तत्र तत्र समाध जिसका देह अभिमान गल गया है और अपने आत्मा को परमात्मा रूप में जाना है उसकी तो जहां जहां निगाह जाती वहां वहां उसके लिए समाधि है सुख और चिंता घटे तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता बढ़ रही है तुम्हारे जीवन में साहस बढ़ रहा है तुम्हारे जीवन में आनंद बढ़ रहा है तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ रहा है तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता बढ़ रही है तो समझ लो के जीवन की घाड़ी ठीक बह रही है अगर तुम्हारे जीवन में चिंता और भय शोक और घृणा बढ़ रही है तो समझ लेना की तुम्हारी समझ में कुदर्शन है उस कुदर्शन को मिटाने के लिए शिव जी की उपासना है जल भर एक लोटा भर पानी से भगवान शंब सदा प्रसन्न हो जाते हैं ओम नमः शिवाय महेशकर शिवाय शंबवाय चमयो भवाय ओ प्रसन्न हो जाते शिव जी को भोला नाथ कहा गया है अर्थात भोले भाले लोगों की सुरक्षा करते हैं भोलाओं के नाथ है भोले भालों के नाथ है शिव जी उसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने भोले बाड़े मनेर और शिवजी आवेंगे ना ना तुम दूसरों को ठगने में चतुराई का दुरुपयोग चतुराई का दुरुपयोग न करो तुम लोगों की नजर से भले कितने भी उन्नत हो लेकिन अंदर वाला जानता है तुम अंदर से अगर सीधे हो और लोगों की नजर से भले तुम कैसे हो तभी भी वो जानता है तुम भगवान के होकर भगवान के लिए जब काम करते हो तो तुम भोले हो जाते और भोला तुम्हारा नाथ तुम्हारी सुरक्षा करता है अंदर तुम्हें शांति और आनंद का दान करता है तुम चतुराई से भले बाहर की चीजें एकत्रित कर लो लेकिन वो शांति और आनंद नहीं मिलेगा जितना तुम सच्चाई से स्नेह से व्यवहार करते हो जो आनंद और शांति मिलती है तो शिव जी के मंदिर में जाने के पहले पहले पहले तो घंटनाद करना पड़ता है कोई भी मंदिर में जाओ तो घंटे बजाना पड़ता है इसका मतलब है नहीं कि भगवान सोए हुए होते और अपने घंटी बजाओ तो भगवान जागे कि दिको दर्शन करवा आइयो है भगवान उठ के बैठ जाए ना ना तुम घर से निकलते हो बाजार से पसार होते हो समाज का न जाने कितना तुम्हारा ज्ञान तंतुओं में चकराओ घूम रहे मंडल आवाह मंडल बन रहे हैं ये तुम्हारा विचार चिंतन चिंतन चिंतन विचार इधर उधर का संसार का जब तुम घंटनाद करते हो तो घंटे से जो ध्वनि निकलती है तो तुम्हारे ज्ञान तंतुओं में जो संसार का डिस्टर्ब है वो डिस्कनेक्ट होता है तुम शांति से घड़ी भर मन की विश्रांति पा सको तुम ऊपर के केंद्रों में आ सको तुम शिव के थोड़े प्रसाद को पा सको अथवा भगवान के दर्शन करके थोड़ी तसली पा सको इसलिए घंटनाद की परंपरा है फिर नंदी को नमस्कार करते भगवत कार्य का जो भार वहन करता है वो आदमी पूजा जाता है भगवत कार्य क्या है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाए जो कार्य है वो भगवत कार्य है भगवान को जो उठाता है भगवान के शिव को जो उठाता है शिव की जो सेवा करता है शिव की सेवा मन हृदय में छुपे हुए लोगों के परमात्मा की सेवा के भाव से अगर तुम काम करते हो तो चाहे समाज की नजर से तुम बुद्धू भी हो फिर भी देर सवेर तुम पूजे जाओगे ये संकेत है नंदिनी की पूजा फिर आता है कर्म कछुआ कछुआ को भी नमस्कार करना पड़ता है शिवालय में जाने के पहले शिवजी के दर्शन के पहले कछुआ का संकेत इसलिए है गीता में भी आया कि ज्ञानी कैसा होता है साधक कैसा होता है कि कुर्म की नाही कब इंद्रियों को मन को बाहर ले आना और कब समेट लेना जिसके जीवन में जब जरूरत है तब मन को बाहर ले आए जब जरूरत है कितना जरूरी है देखना उतना देखा बाकी का समय कैसा सुनने का जरूरी है ऐसा अगर तुम्हारे इंद्रियों पर तुम्हारा काबू है तो वो फिर तुम भगवान शिव के द्वार पर कुर्म की पूजा होती कि उन्हीं लोगों की पूजा होती है जो इंद्रियों के इंद्रियों रूपी घोड़ों के लगाम अपने हाथ में रखते हैं वे लोग पूजे जाते हैं वे लोक माननीय होते फिर हनुमान जी के दर्शन करने को हनुमान जी ब्रह्मचर्य के पतिक हैं और विहंग मार के सूचक हैं एक छलांग से बस दरिया पार सौ वर्ष का संसार सागर है और अगर हिम्मत आ जाए तो एक ही छलांग से आदमी संसार सागर से पार हो सकता है ऐसी शक्ति पड़ी है अगर तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो तो ब्रह्मचर्य का जो एनर्जी है वही आभा बन जाती है और तुम्हारी बुद्धि में वो प्रकाश होता है कि आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार और महाराज फिर शिवजी के पार्वती जी के जगत जननी का शिवजी का आदर सत्कार नहीं हुआ और पार्वती जी को अपने कृत्यों पर कुछ ऐसा हुआ पार्वती जी अपने योग बल से वो शरीर दक्ष नंदिनी वो अपना शरीर समाप्त कर ली फिर पर्वतों के हार माल में भारत की पांच, भारत के महान पांच रत्न हैं गंगा गायत्री हिमालय गंगा गायत्री गोविंद हिमालय इन रत्नों में उन पर्वत की शिखमालाओं में पार्वती जी प्रकट हुई है तप करने गई है तब करते करते पार्वती जी समाधिस्त हुई है ऋषि आए उनको चलित करने के लिए और पार्वती कहती है कोटि जन्म लगी रगर हमारी वरऊ तो शंभु न तो रहूं कुमारी तुम भले विष्णु जी के बखान करते हो ये सुख मिलेगा ये सुविधा मिलेगी लेकिन मैंने एक बार भगवान शिव को भर लिया पार्वती की निगाह कितनी सूक्ष्म है बाहर से कुरूप दिखते हुए मुंडों की माला पहने हुए भवसम रमाए हुए शमशान में निवास करने वाले भूतों के साथ रहने वाले बाहर से दिखते हैं ऐसे वैसे लेकिन अंदर की गुण ग्राह्यता पार्वती जी में है इसलिए शिव मंदिर में जाते हैं तो पार्वती माँ को तिलक करते हैं और पूजा करते है जो लड़कियाँ कुवारी है जिनको समाज में अच्छे कुल खानदान में विवाह कराने की आपकी इच्छा है उन लड़कियों को चाहिए कि माँ पार्वती को सिंदूर का तिलक करे पार्वती का पूजन करे जानकी जी ने सीता जी ने भी पार्वती का व्रत किया पार्वती का पूजन करते थे कि मेरे मैं ऐसे ही दिव्य पुरुष मुझे प्राप्त हो, जिनको मैं वैजयंती माला पह रहा पहूं तो जो कुआसी लड़कियां हैं और हदी विवाह के करीब आ गई हैं वे अगर पार्वती जी का इस भाव से भी पूजन करती हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है और पार्वती जी को इस भाव से प्रार्थना करें कि हे उमा जैसे तू दृढ़ निश्चय है ऐसे हमारे जीवन में भी कोई सत्कर्म में हमारे जीवन में दृढ़ता आए पार्वती जी का पूजन होता है शिव जी का पूजन होता है फिर पूजन के बाद बोलो बोलते हैं हम कैसे भी हैं लेकिन हैं तो ये इंद्रियों के चक्कर में जीवों की नहीं भटक रहे हैं हमारे मंत्रहीनम क्रियाहीनम जैसे तैसे लेकिन तुम्हारे हैं तुम्हारे होकर तुम छूट जाते हो कहीं भी गलती हो जाती है तो माफ हो जाता है तो अर्थात तुम भगवान के होकर काम करो एक छोटा सा बच्चा जब मां बाप का होता है तो मध्य को मां को जगा सकता है बाप को जगा सकता और बाप के बाप को भी जगा सकता है एक छोटा सा बच्चा रोता है ना मां जब की फिर चुप नहीं करता तो बाप चकता है और रोता है तो दादा दादी नाना नानी पड़ोस को जगा देगा क्योंकि अपना होकर रोता है ऐसे तुम भगवान के होकर जब काम करोगे तो भगवान और भगवान की शक्ति तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाएगी तुम जब अहंकार के होकर करते हो तो गड़बड़ हो जाती है कि तुम्हारे जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम को प्रटाने के लिए उपवास नियम संयम सत्संग पर हित पर दुख कातरता और जीवन में थोड़ा धैर्य होना चाहिए तो जिनके जीवन में गुणग्राह्यता है जिसके जीवन में उदारता है जिसके जीवन में संयम और समाधि है जो ऊंचे शिखरों पे बैठे हैं, ऐसे भगवान शिव को हम लोग प्रणाम करते हैं हजार हजार बार उनको वंदन करते हैं और ये भावना करते हैं कि हम भी तुम्हारे शिव स्वरूप में हर रोज सुबह और रात को ध्यान मग्न होकर फिर संसार के व्यवहार को देखें और संसार को ऐसा सच्चा न माने की परेशान कर दे संसार सुख को सच्चा न माने दुख को सच्चा न माने ये सब बीतने वाला है सच्चा तो शिव स्वरूप आत्मा है उसका ज्ञान हो जाए आजकल तो लोग माइक लगाकर शिवरात्रि के उत्सव को ऐसा ऐसा विचित्र रूप दे देते हैं कि फिल्म के गाने और शिवजी के मंदिर पे अरे क्या दुर्भाग्य है रिकॉर्डिंग लगाते हैं फिर कहू तो जिस दिन साधना और तप करना है साधना और तप के दिन में ओ नट और नटी के रिकॉर्डिंग चलते तो लोगों का मन विचारों का ऐसे ही सत्यानाश हो रहा है फिर शिवरात्रि के दिन भी शिव मंदिर पे रिकॉर्डिंग चलती शिवरात्रि के दिनों में तो सन्नाटा शांति एकदम आए मंदिर में दर्शन करे उधर दर नट और नटी के भजन चल रहे हैं फिल्म के गीत चल रहे शिवरात्रि का उत्सव को तुम इतना क्यों खराब कर रहे हैं तो आप लोग तो समझता हैं और लोग भी जो करते होंगे उनको जरा प्रेम से सीख देना चाहिए कि शिवरात्रि का उत्सव मौन का उत्सव है शांति का उत्सव है ही गाने बजाकर शिव मंदिर के वाइब्रेशनों को नाश करने का उत्सव नहीं है लेकिन भक्तों का मौन जप ध्यान सेवा स्मरण करके शिव मंदिर के इर्द गिर्द के वातावरण के वाइब्रेशन के रक्षा करने का दिन है वाइब्रेशनों को नाश करने का दिन नहीं है जब फिल्मी गीत होंगे तो फिर ऐसे ही उसी प्रकार के लोग आएंगे और शिवरात्रि का जो लाभ होना चाहिए ये तो शिवरात्रि का जागरण बड़ा फायदा करता है होते हैं मन ही मन पाने की स्नेह भरी एक धार करते हैं जलम स्नानम समर्प्या फिर दूध से नहला रहे हैं फिर दही से स्नान करा रहे घी से स्नान कराइए मधु से स्नान कराइए पंचामृत से स्नान कराइए समर्पया नहीं शुद्ध जल से स्नान अर्पित कर रहे हैं देव को अब शिवलिंग पर जिस प्रकार का तिलक होता है ऐसा आप मन ही मन तिलक कर दें बिलिपत्र चढ़ा दें मन ही मन बिली पत्थर चढ़ाए अब बिल को लाल छिटक दे धूप और दीप धूप दीप कर ले और देव के आगे धूप दीप दिखा ले आरती मन से कर ले नहीं जानते तो धूप और दीप दिखा दे पार्वती जी को मन ही मन तिलक कर ले पुष्पों की माला डाल दे मां पार्वती के गले में शिलक कर दे आप माला डाल दें अब शिव जी के आगे मन ही आग, मन आप ध्यान मग्न बैठे का श्वास ऊपर चलता है तब ओम बोलेंगे मन में श्वास बाहर आता है तब नमः शिवाय श्वास भीतर जाए तो ओम बाहर आए तो नमः शिवाय ये श्वास अर्चना बहुत फायदा करती है श्वास ऊपर जाए तो ओम और बाहर आए तो नम शिवाए श्वास ऊपर लिया भीतर लिया श्वास तो ओम और बाहर श्वास छोड़ा तो नम शिवा है श्वासो श्वास के विधम को नम शिवाय मेरटते जाए श्वास की तालबद्धता होने से शक्ति फलती है शिव जी की पूजा हो चाहे कृष्ण की पूजा हो चाहे और किसी देव की पूजा हो कुल मिला के तुम्हारे प्राण सूक्ष्म होते हैं मन एकाग्र होता है और वही अंतर्यामी शिव तुम्हारा चैतन्य प्रकाश सर्व अंतर्यामी हमारी इच्छा पूर्ण करता है सब कर्मों का फल देने वाला सब संकल्पों का दृष्टा और श्रेष्टा साक्षी परमात्मा वही अंतर्यामी शिव उस भगवान शंभ सदाशिव के ध्यान में श्वास ऊपर जाए तो ओम बाहर आए तो नम शिवाय। ऐसे करते प्राण उपासना करते करते अपने अंतर्यामी शिव स्वरूप में इन गोटा मारेंगे गहरी शांति में डूब जाएंगे एक विश्वास बिना जप के न जाए एक विश्वास भूल न जाए अगर भूलने की संभावना है तो केवल श्वास लेते समय ओम जपा और बाहर छोड़ते समय एक ओम दो ओम तीन ऐसा करके भी तुम्हारे श्वास में कालबद्धता का अभ्यास करो श्वास का जाप बहुत पुण्यदायी है घर में जपने से जो फल होता है उससे दस गुना फल तुलसी के आगे जपने से होता है उससे सौ गुना फल गौशाला में जपने से होता है उससे हजार गुना ज्यादा फल जलाशय या तीर्थ स्थान पर अपने से होता है और वही जब पहाड़ी मगरे पर बैठ के जपने से लाख गुना फल देता है और वही जप और ध्यान सदगुरु के सानिध्य में जपने से करोड़ों गुना फल जाता है इष्ट सिद्धि ग्रंथ में इस प्रकार का तुमने पढ़ा होगा पहाड़ी पर देवालय में अथवा सतपुरुष सदगुरु के सामने जप और ध्यान करने से उसका करोड़ों गुना फल होता है श्वास में जप करते जाएंगे इधर उधर भटकने चला जाए तो होठ बंद रखें दांत खुले रखें और जीव बीच में स्थिर करे न तालु में लगे न नीचे रहे जीव को बीच में स्थिर कर दो मन लग जाएगा इससे तो करोड़ों करो फल होता है श्वासो श्वास में जप हो जाए अगर नमस्वा का जप नहीं होता तो ओम एक ओम दो अथवा राम एक राम दो ऐसा गिनते जाए फिर भी अगर नींद आती हो या मन इधर उधर चला जाए तो जीव को मुंह के बीच स्थिर कर दो लटकती बीच में रखो बंद रखो एक मिनट के बाद ज्ञान तंतु में आराम मिलने लग जाएगा एक मिनट के बाद ध्यान की कुछ ना कुछ शांति हृदय को पवित्र करने लग जाएगी चाल हो तो उसको सहयोग करना रोकना मत आंखें खोलना मत भगवान की गुरु की कृपा प्रसादी बरस रही है उसमें डूबते जाएंगे समाधि में होते हैं ऐसे हम लोग विशेष स्वरूप के परम ध्यान में डूबते जाएंगे शांति में गहरी गहरी शांति में डूबते जाएंगे